पूर्णमद पूर्णमेद पूर्णा पूर्णमुदश्यते पुर्णा पूर्णश पूर्णमाद पूर्णमेवशिष्य ओं शाति शांति शातिश्रीगणेशा नम आत्मबोध तपोवी क्षीण प शांता मोक्षाणेक्ष आत्मबोध भगवान्चार्य जी बता रहे तपोभ पापानाम तपोभ मतलब तप के द्वारा अपरोक्षानुभूति में स्पष्ट बता दिया स्वर्णाश्रमा करके वर्णाश्रम धर्म का पालन करना सबसे बड़ा तप है अथवा हरि तोषणा हरि के प्रसन्नता तो इसलिए तपो भी तप के अनुष्ठान से क्षीण पापा नाम जिनके पाप नष्ट हो गए हैं, जिस प्रकार वस्त्र को धोने से वस्त्र में पड़ा हुआ जो मल है नष्ट हो जाता है वैसा ही तप से अर्थात तो उपासनादि रूप तप से अथवा तो अपना वर्णाश्रम रूप का आचरण करने से अनुष्ठान करने से वो भी ईश्वरार्पण बुद्धि से तो वहाँ उसका जो पाप है उसके अंदर इच्छा है वो नष्ट हो गया शांत था नाम और बिल्कुल शांत हो गए जिसका चित्त वीतरागिणाम जो वीतराग है विगत राग वीतराग इस लोक और परलोक भोगों में बिल्कुल इच्छा रहित ऐसा वीतराग है ऐसा वीतराग साधक बिल्कुल शांत और वितग ऐसे मुमुक्षुणाम और ऐसे मुमुक्षु लोगों को मुक्षु नाम अपेक्षो उन मुमुक्षों को अपेक्षा करके मुमुक्षों को लक्ष्य करके मुखोनोपेक्ष आत्मबोधो विदीयते ये आत्मबोध नाम का ग्रंथ विदीयते लिखा जाता है अथवा उसको सामने प्रतिपादन कर रहे तो इसलिए यहां क्षीण पापा नाम तपो भी कहा तो दे दिया किंतु सबसे पहले निष्काम कर्म के द्वारा अंतकरण अर्त मन में पड़ा पड़े हुए जो मल है उसको नाश किया जाता है उसके बाद उपासना के द्वारा मन में जो विक्षेप है उसको हटाया जाता है तभी जाके ये तो आत्मा बोध है सरलता पूर्वक तो बोध होगा उस विशेष करके उसके लिए बता रहे आगे बता रहे बोधोन्या साधने ब्यो ही क्षा मोक्षेक साधन पाकश्यान बिना मोक्षो न सिद्ध्य यहाँ संशय होता है यदि आत्मा का बोध ही करवाना है आपको आ मोक्ष मोक्ष को ही बताना है मोक्ष को ही प्रतिपादन करना है अच्छा मोक्ष का साधन तो बहुत है तो आत्मबोध ही साधन है आत्मज्ञान ही साधन है ये क्यों बोलते है उसके लिए हैं उत्तर दे रहे बोधोन्न साधने भाधनों से अन्य तो बहुत साधन है कर्म है उपासना है सेवादी है तो अन्य साधने अन्य साधनों से अन्य जो जो साधन है उनसे उत्पन्न अन्य साधने साक्षा मोक्षेेक साधनम अन्य साधन हो गया बहिरंग साधन और आत्मबोध हो गया अंतरंग साधन इसलिए अन्य साधनों से उत्पन्न आत्मबोध ही एकमात्रा साक्षात मोक्ष का साधन है इसलिए यहा आत्म बोध को बता रहे किस प्रकार पाकश्यवनिवान जैसा पाकश्या जो पाक है पाक का मतलब भोजन पकाते हैं उसके लिए तो बहुत साधन चाहिए बटलोई चाहिए बर्तन चाहिए चूल्हा चाहिए सब कुछ चाहिए किंतु उस पाक के लिए मुख्य साधन है ईंधन आदि के द्वारा प्रदीप्त अग्नि ही मुख्य साधन हो गया बाकी सब उस अग्नि का सहायक बन जाएगा तो ये बोले से वन्य व्ञानम विना मोक्षो न सिद्ध्य ऐसे ही आत्मज्ञान के बिना मोक्ष सिद्ध नहीं होगा जैसा पाक है भोजन ईंधन आदि के द्वारा प्रदीप्त अग्नि के बिना सिद्ध नहीं होगा वैसा ही मोक्ष भी आत्मज्ञान के बिना संभव नहीं होगा इसलिए आत्मज्ञान को यहाँ बता रहे बाकी साधन उसके सहायक हैं। आत्मज्ञान उत्पत्ति के इसलिए हाँ आत्मज्ञान का विधान कर रहे आत्मबोध को निरूपण कर रहे ग्रंथ रूप से आचार्य जी